सोना लो मनोलाओ मनोलाओ मनोलाओ मनोलाओ मनोलाओ मनोलाओ मनोलाओ मनोलाओ

क्या बोल रहा हूं बस मैं ही बोल रहा हूं मैं ही बोल रहा हूं

जय जय श्री आधे श्याम पिता हरिमेश्वरा जय

बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरिंद बिहारी देवजूग की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नृताय गौर हरी

श्री जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय

हरि गोविंद जय जय गुलंदवन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयत पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो जयत यमलगल्त

वाग्ममृतम जगत्वती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा हृदय येरणया प्रवर्तिहम तो बराकुपोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव

साद्व सावधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणलता श्री विशाखान्वता नाराएं नमस्कृत्य नरम चुन नरोत्तम देवी सरस्वती व्या ततो जय मुदीर वाछाकलुभ्यंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम

हे श्री सनातन प्रभु करुणाबराशे हे रूप दुर्गति दुर्गत जन दयावलोक हे भट्टे रघुनाथ दास मंगल श्री चैतन्य चरताम पूर्व प्रसंग में

श्री महाप्रभु की भिक्षा संकोच लीला का निरूपण कराए थे अब नवम परिच्छित प्रारंभ कर रहे हैं पहले मंगलाचरण निरूपण कर रहे हैं हरि हरिभ

हरि चैतन्य गणाम प्रेम अधन्य मरुम सशद वन्य निन्ने देव आनंद धन्य

श्री चैतन देव की पथित पावन आदि गुण विद्यमान हैं और वे अन्य भक्तों के ऊपर अन, अनेक भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं तो अगण्य धन्य हां, उनके इतने भक्त हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है संख्या

से परे श्री चैतन्य के गण हैं और ऐसे धन धन्य गिनती नहीं की जा सकती है ऐसे भक्तों को प्रेम वन्य प्रेम की नदी के द्वारा उनकी निन्न अधन्य जन स्वांत मरुण उन भक्तों के हृदय को जिन्होंने

जो मरुस्थल के समान था उसको भी सश्वत अनुपतम, निरंतर निरंतर आप्लावित कर दिया ऐसे श्री चैतन्य देव की हम वंदना कर रहे हैं कृपा दो प्रकार की होती है एक कृपा होती है नदी मात्रक, और दूसरी होती है

दूसरी भूमि होती है वो होती है मेघ मात्र नदी मात्र भूमि उसे कहते हैं जो बंबा के पास में नदी के पास की जो भूमि है वो नदी की नमी को अपने आप लेती है और वहां पर नदी ही उसको सीजती रहती है ऐसी भूमि बड़ी मूल्यवान होती है

बम्बा के पास की भूमि है तो बड़ी उपजाऊ होगी उसमें नमी अपने आप होगी और एक होती है देव मात्र नदी मात्रक और देव मात्रक या मेघ मात्रक देव मात्रक कहते हैं देव मात्रक का तात्पर्य रेगिस्तान है परंतु रेगिस्तान में भी वर्षा आ जाए और वर्षा आने पर वहां पर भी खेती हो जाए तो शिव महाप्रभु ऐसे कृपालु हैं

वे देवमात्रक भूमि पर भी भारी खेती करवा देते हैं और उसको भी हरा भरा कर देते हैं जो रेगिस्तान में पड़ी हुई भूमि है उस रेगिस्तान की भूमि को भी वे परम परम उपजाऊ बना देते हैं ऐसे देव मातृक प्रभु की हम वंदना कर रहे हैं तो अरण्य धन्य चैतन्य गणाना प्रेम वंदेया

श्री चैतन्य के जो गण हैं वे असंख्य मात्रा मात्रा में विद्यमान हैं और वे पड़े हुए थे कैसे वे देव मातृक भूमि के समान पड़े हुए थे कि वर्षा होगी तो खेती हो जाएगी वर्षा नहीं हुई तो राधे राधे ऐसी स्थिति में पड़े हुए थे परंतु श्रीमद महाप्रभु ने उन लोगों के ऊपर भी वर्षा की और वहां पर भी यदि नहर निकाल दी जाए

तो भूमि भी हमेशा के लिए बड़ी उपयोगी हो जाएगी फसल वाली हो जाएगी तो महाप्रभु ने ऐसे रेगिस्तान में भी प्रेम की ऐसी वन्य फैलाई प्रेम की वन्या माने नदी प्रेम की ऐसी नदी फैलाई कि निज अध्य जन मरुण जिनके ऊपर अभी कृपा नहीं हुई थी अधन्य जन थे उनके भी हृदय रूपी मरुस्थल को श

अनूपताम उन्होंने अद्भुत स्वरूप अनूप स्वरूप प्रदान कर दिया अनूपता का तात्पर्य है अद्भुत स्वरूप को उन्होंने प्राप्त कर दिया निरंतर उसको भी नदी मात्रक बना दिया देव मात्रक को भी नदी मात्रक बनाने वाले श्रीमन महाप्रभु हैं श्री गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु के एक परकर हैं

उनका उद्धार कैसे किया महाप्रभु ने इस लीला का यहां पर वर्णन करेंगे आगे इस अध्याय जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय जय जय नित्यानंद करुण हृदय श्री कृष्ण चैतन्य तो परम दयामय हैं और श्री नित्यानंद परम करुण होकर के विद्यमान हैं जय है जयादाचार्य जय जय दयामय

श्री अद्वित आचार्य उनकी जय हो वे परम परम दयालु हैं जो उन्होंने महाप्रभु का आविर्भाव किया कराया और जय गौर भक्त भक्तगण सर्व रसमय और श्री गौर भक्त भक्तगणों को प्रणाम है जो संपूर्ण रसों से युक्त होकर के विराजमान है किसी में महाप्रभु के प्रति शांत भाव विराजमान है किसी में दास भाव किसी में सक्ष भाव

सारे भाव भक्तों में विराजमान है निवास कर रहे हैं और कृष्ण प्रेम के आनंद में डूबे हुए हैं अंतर बाहिरे कृष्ण विरह तरंग। श्रीमद महाप्रभु के

भीतर और बाहर दोनों जगह विरह की तरंग उठ रही हैं। श्री जगन्नाथपुरी धाम विरह भाव को प्रकट करने वाली भूमि है श्रीमद वृंदावन संयोग भाव को प्रकट करने वाली भूमि है दोनों में अंतर है वृंदावन में रहकर के नित्य विहार संयोग भाव ये जल्दी पुष्ट होता है और श्री जगन्नाथपुरी में रह करके हाय कृष्ण कम मिलेंगे यह विरह भाव बहुत जल्दी पुष्ट होता है

उस भूमि की संख्या की यह विशेषता है विरह भाव तो श्री भीतर बाहर कृष्ण विरह के तरंग में श्रीमन महाप्रभु विराजमान हैं और विरह के भीतर मिलन का अनुभव करते हैं नाना भावे व्याकुल प्रभु मन और अंग श्री प्रभु के मन और अंग ऊपर से अनेक अनेक भाव संचारी भाव उनसे व्याकुल होकर के विराजमान है

जैसे चिंता उद्वेग निर्वेद इन सारे भावों से श्रीमद महाप्रभु का चित्त सदा व्याप्त होकर के रहता है दिने नृत्य कीर्तन जगन्नाथ दर्शन रात्र स्वरूप सने रसस आस्वादन महाप्रभु की दिनचर्या यही है कि दिन में नृत्य करना कीर्तन करना जगन्नाथ जी का दर्शन करना

तो दिन में तो नृत्य कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी का दर्शन करना और रात्रि में श्री राय रामानंद और स्वरूप दामोदर इनके साथ में श्री महाप्रभु श्री कृष्ण की मधुर लीला का वे आस्वादन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना फिर जगन्नाथ जी की बेड़ा परिक्रमा माने जगन्नाथ जी की

बेरा कीर्तन जगन्नाथ जी की जो परिक्रमा है उस परिक्रमा में कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी की परिक्रमा देना ये महाप्रभु करते तो लोक दर्शन जय देखे सही पाए कृष्ण प्रेम धाम तीन जगत के लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं और जो भी महाप्रभु को वहां पर देख रहा है उसे कृष्ण प्रेम

धन की प्राप्ति हो रही है महाप्रभु का दर्शन या कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाला है मनुष्य बेश देव गंधार सप्त पाताल यत दैत्य विशुध सप्त द्वीप नव खंडे बैसे यतजन नाना वेश आशिक और प्रभु दर्शन त्रिजगत में

मनुष्य का वेश धारण करके गंधर्व किन्दर जन भी आते हैं तो जो स्वर्ग के रहने वाले देवतागण और अंतरिक्ष के रहने वाले गंधर्व वे मनुष्य का वेश धारण करके महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं इसी प्रकार अतल वितल सुतल तलातल रातल महातल पाताल इन नीचे के पृथ्वी के गर्तों में भी

जितने निवासी हैं वे भी वहां पर आते हैं मनुष्य का बेष धारण करके आते हैं और तो और क्या दैत्य विशर ये भी सर्प विषधर माने सर्प वे भी मनुष्य के बीच में दर्शन करने के लिए महाप्रभु के आते सप्त नवखंडे वैसे जन सात द्वीप नव नवखंड में जितने भी जन विराजमान हैं

बेबी अनेक बेश धारण करके वहां के स्थानीय देशों को धारण करके श्री प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं प्रहलाद बलि व्यास शुक्र आदि जितने भी मुनिजन वे आकर के प्रभु को देखते हैं और प्रेम में अचेतन हो जाते हैं बाहरे फुकारे लोग दर्शन ना पाया

कृष्ण कहा बोले प्रभु बाहर होया या परंतु दिन में जिन्होंने नृत्य कीर्तन जगन्नाथ जी का दर्शन किया रात में आकर के वे कह रहे हैं सो घर के बाहर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है सबको कह रहे हैं

कि महाप्रभु बाहर निकले तो हम दर्शन करें और कृष्ण कहा बोले प्रभु बाहर होया श्री प्रभु अपनी कुटिया से बाहर आते हैं गंभीरा से और गंभीरा से बाहर आकर के सबको ऐसा उपदेश देते हैं कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो ऐसा सबको उपदेश में प्रदान करते हैं और सबको दर्शन इस तरह से प्रदान करते हैं

प्रभु का दर्शन करके सबको प्रेम की प्रती होती है प्रेम सरोवर में सब भाषे माने डूब जाते हैं तो प्रभु दर्शन सब लोग के प्रेम में भासे प्रभु का दर्शन करके प्रेम में सब डूब जाते हैं ऐ मत या प्रभु रात्रि देव से ये महाप्रभु की दिनचर्या का वर्णन किया एक दिन लोग आश प्रभु ने निवेदी गोपीनाथ के, के बाद जाना

चांगे चढ़ाई एक दिन कुछ लोगों ने आकर के महाप्रभु से निवेदन किया कि गोपीनाथ उनको गोपीनाथ पट्टनायक इनको ये राय रामानंद के भाई हैं भवानंद जी के पुत्र हैं श्री गोपीनाथ पट्टनायक

उनको राजा प्रताप रुद्र उनसे नालाज हो गए हैं और उनको प्रताप रुद्र के लड़के ने उनको सूली के ऊपर चढ़ाना चाह रहे तो गोपीनाथ के बल जाना चांगे चढ़ाए श्री गोपीनाथ पटनायक

ये रायराम के भाई हैं और किसी बात के ऊपर आगे बात बताएंगे कि उन्होंने राजकुमार का कहीं हंसी उड़ा दी तो इसी बात से चिड़ के राजकुमार ने उनको सूर्य के ऊपर चढ़ाया है तो गोपीनाथ को बढ़ जाना चांग चढ़ाए इनको प्रताप रुद्र के बड़े बेटा जो हैं उन्होंने चंग के ऊपर चढ़ाया है

अर्थात वो उनको मृत्यु दंड देना चाहता है चांगे चढ़ाए तलवार के ऊपर सूर्य के ऊपर चढ़ा रहे तले खडगे पाते तार ऊपर डाल दीपे उसने कहा है कि नीचे तलवार खड़ी रखी जाएंगे और उसके ऊपर धक्का दिया जाएगा उसे प्रभु रक्षा करें जबे तभी निस्ता दीबे

इस समय हे प्रभु आप गोपीनाथ पट्टनायक इनकी रक्षा करो तभी उनका बचाव हो सकता है राजा के राजकुमार का आदेश हो गया है बड़े लड़के का और वो उनको ऊपर उनको मृत्युदंड देना चाहता है सूल चढ़ाना चाहता है सवन शे तोमार सेवक भवानंद राय श्री भवानंद राय

रा, राय रवान के पिता हैं ये अपने वंश के साथ में आपके सेवक हैं पूरा वंश आपका दास होकर के विराजमान है तार पुत्र तोमर सेवा और गोपीनाथ पट्टनायक भी आपके सेवक हैं राखी थे उनकी रक्षा करना सर्वथा उपयुक्त है आप उनकी रक्षा कीजिए प्रभु कहे

राजा केने करे तारंग प्रभु ने पूछा बोल राजा उनको दंड क्यों दे रहा है मृत्युदंड राजकुमार उनको मृत्युदंड क्यों दे रहे हैं तभी लोग कहे सब विवरण उस समय उस सूचना देने वाले व्यक्ति ने महाप्रभु से पूरे विवरण का वर्णन किया पूरी बात कही कि सर्व काल है हो राज विषयी

गोपीनाथ पट्टनायक राम भाई के गोपीनाथ पट्टनायक रायराम के भाई हैं और राजभिषयी विशे, ये विशेष रूप से राजा के साथ में जुड़े हुए हैं सना राजकीय कर्मचारी हो करके रहे आए हैं इनका पूरा वंश राजकीय कर्मचारी हो करके रहा आया है

तो सर्वकाल है ते हो राजषयी ये राजकीय कार्य कर्मचारी होकर के इनका पूरा वंश रहा है और गोपीनाथ पटनायक ये राय रामन के भाई हैं राय भी पहले दक्षिण में राजमुंदी उसके कहीं ये गवर्नर रहे उसके संरक्षक रहे माल जाड्या दंड पाते तार अधिकार

साध पड़ी आदिद्रव्य दिल राज माल जाडिया दंडपात नामक जो स्थान है उसके ये गवर्नर हैं अधिकारी और वहां से जो कुछ भी माल गुजारी मिलती है उसको ये प्राप्त करते हैं और उसको वसूल करके राजा को प्रदान करते हैं

इन्होंने जितनी मालगुजारी वहां से निकलनी चाहिए थी उतनी मालगुजारी इन्होंने राजा के यहां पर दवाएं जमा नहीं कराई है खजाने में जमा नहीं कराई ट्रेजरी में दुई लक्ष कहण तार ठाई बाकी इनको मालगुजारी जमा कराने में दो लाख कहाण मुद्राएं जो हैं, वो बाकी हैं

तो लोग दो लाख कहाण ये बाकी बचता है अब राजा ने उनसे ये कहा कि दो लाख जमा कराओ तुमने कम जमा कराया है तेरो कहे स्थूल द्रिव्य नहीं ये गणिया दिव्य क्रमे क्रमे विकित कि द्रव्य भौरी में श्री

गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि भाई ज्यादा बाकी नहीं है कोई बहुत ज्यादा तो रकम है नहीं थोड़ी बहुत रकम है जितनी इसको मैं धीरे धीरे दे दूंगा और नहीं होगा तो अपनी संपत्ति बेच करके भी मैं इस द्रव्य को चुका दूंगा बोला नाना यह उधार नहीं चलेगा आप जल्दी से जमा कराइए राजा ने यह कहा

ने राजकुमार ने विशेष रूप से यह कहा तो तेहो कहे द्रव्य नहीं, कि कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ये गण या देव इसको गिन करके मैं पाई पाई आपको दे दूंगा क्रमे क्रमे बिकी की नहीं दिव्य भौरि और नहीं होगा तो अपनी संपत्ति में से कुछ व्यक्तिगत संपत्ति को भी बेच करके कुछ दे दूंगा यदि अभी देने हैं

तो घोड़ा दस बार हे ले मूल्य कौरी मेरे पास में दस बार है बढ़िया घोड़े हैं उनको मैं आपको दे देता हूं बात खत्म हो जाएगी चलो मुजरा हो जाएगा पूरा उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा तो घोड़ा दस बार हे दस बार है मेरे पास में घोड़े हैं उन घोड़े को मैं आपको दे देता हूं एक बल घोड़ा आने राजद्वारे धोरी

और ऐसा कहकर के उन्होंने उन घोड़ों को लाकर के राजा के दरवाजे के ऊपर रख दिया राजपुत्र घोड़ा मूल्य भाल जाने राजा का जो पुत्र है वो राजकुमार जानता है कि घोड़ा का मूल्य बहुत भारी है अच्छी तरह से कि बहुत अच्छे कीमती घोड़े हैं तारे पठायल राजा

पात्र मित्र सोने तो राजा ने उस उन घोड़ों का मूल्य करने के लिए पात्र मित्र जो हैं उनके साथ में उन राजकुमार को सौंप दिया है इसलिए प्रतापुद्ध महाराज जो है उन्होंने किसी

उच्च कर्मचारी जो है उनको उच्च कर्मा कर्मचारी के साथ में घोड़े का मूल्य करने के लिए राजकुमार को रख दिया परंतु राजकुमार ने जानबूझ करके एक राजपुत्र घोड़ार मूल्य भाल जाने तो घोड़े का मूल्य वो अच्छी तरह जानते हैं फिर भी सही राजपुत्र मूल्य करे घटाया राजकुमार ने उन घोड़ों के दाम बहुत कम लगाई

इसको सुनकर के गोपीना क्रोध हाईले मूल्य सुनिया गोपीनाथ आचार्य उनको बहुत गुस्सा आई और वे कह रहे कि मेरे इतने मूल्यवान घोड़े हैं इतने बढ़िया ये नस्ल के घोड़े हैं और इनका इतना कम मूल्य लगाया है ये सुनकर के गोपीनाथ आचार्य गोपीनाथ पट्टनायक ये कुछ नाराज हो गए

अब वो राजकुमार जो था उसका स्वभाव कुछ कुछ लोगों का स्वभाव होता है जैसा कुछ लोगों उसका स्वभाव था कि वो जब बात करे तो गर्दन टेढ़ी कर ले उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाए तो वो जब भी बात करता था राजकुमार उसका स्वभाव ऐसा था कि वो गर्दन टेढ़ी करके बात करता उच्च मुखे बार बार इत चाय

ऊंचा मुंह करके कभी उधर देखे कभी उधर देखे जिससे बात उसे आँख कर रहा है उससे आंख में ला तो बात करे नहीं और इधर उधर देखे इसी की मजाक बनाते हुए उसकी इस आदत की ही मजाक बनाते हुए तार नंदा कौरी कहे सगर्व बचने राजकृपा करे ताते भय नहीं माने गोपीनाथ पटनायक उस राजकुमार के इस स्वभाव की मजाक बनाते हुए

नंदा करे उनकी निंदा कर रहे हैं कि अजी साहब हमारे घोड़े आपकी तरह से ऊंचा देखकर के बात नहीं करते हैं सीधे चलते हैं तो ये उन्होंने बात-बात में कह दिया बोलने में ये गोपीनाथ पटनायक है, है भी बड़े ऊंचे पद के ऊपर और फिर बहुत दिन से राजा के प्रिय पात्र भी हैं और राजा के प्रिय पात्र होने के कारण और

राजकुमार तो राजकुमार है इनके सामने तो बहुत छोटा भी है राजकुमार इसलिए राजकुमार से कोई भाई भी नहीं है तो इन्होंने उस समय नंदा कौरी कहे सगर्भ बचने राजकुमार की उस आदत को कि वो ऊंचा करके दूसरी दूसरी तरफ देखते हुए बात करते थे टेढ़ा टेढ़ा देखते थे इस बात को देख करके इसी और राजकुमार की नंदा करते हुए

श्री गोपीनाथ पट्टनायक ने गर्वमय वचन कहे फिर राजा कृपा करे राजा के विश्वास पात्र भी हैं राजा के बड़े प्रिय पात्र भी हैं ताते भाई नहीं माने इसलिए राजकुमार से उनको बहुत ज्यादा भाई भी नहीं है राजकुमार इनसे छोटे भी हैं तो उनसे भाई भी नहीं है गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं अमार घोड़ा ग्रीवा ना फेराए ऊर्झे ना ही चाय बोले मेरा घोड़ा ऐसा है

वो न तो इधर उधर देखता है न ऊंचा देखकर के वो चलता है वो ठीक चलता है ताते घोड़ा घटी मूल्य कड़ी न झुझाए आप घोड़े की कोई कीमत नहीं लगा रहे हैं बहुत कम मूल्य लगा रहे हैं ये उचित नहीं है मेरा घोड़ा ऐसा नहीं है मेरे घोड़े की तो बहुत कीमत होनी चाहिए और आप इसकी कोई कीमत नहीं लगाते हैं तो क्योंकि मेरा घोड़ा न तो ऊपर देख करके चलता है न इधर उधर देख करके चलता है मैं तुम चलते हो ये मजाक हो गई

राजकुमार की ये बात सुनकर के अपनी निंदा सुनकर के राजपुत्र मने क्रोध उपजेल राज के मन में राजकुमार के मन में और ज्यादा क्रोध आ गया और राजा ठाई याई बहु लागिल लागिनी करेल राजा के पास में गए और इन्होंने गोपीनाथ पट्टनायक की

बहुत सी लागनी कर दी मैंने शिकायत कर दी कि वो ऐसा है ऐसा है पिता से जाकर के और इन्होंने बहुत सारी शिकायत कर दी कि बेईमान है ऐसा है वैसा है ये बहुत सी लागनी माने शिकायत उनसे कर दी है कोड़ी नहीं दीवे ई बेड़ा छदम कौरी ये

भी नहीं रहे हैं और जो गोपीनाथ हमको कौड़ी भी नहीं देता है और ये छदना एक दिन छल करके ये भाग जाएगा राजा से इन्होंने शिकायत कर दी कि ये कौरी भी देने वाला है नहीं रूप बदल करके भाग जाएगा आपकी यदि आज्ञा हो आज्ञा दे यदि

चांग चढ़ाई लई कौड़ी तो मैं इसको सूली पर चढ़ाता हूं और फिर इससे कौड़ी कौड़ी वसूल हो जाएगी अपने आप इससे धन वसूल कर लूंगा थोड़ी देर के लिए भी यदि सूलि के ऊपर चढ़ाया गया चांग चढ़ाया गया तो इससे पैसा वसूल कर लूंगा राजा बेटे के प्रेम में आ गए और प्रेम में आकर के प्रताप रद्द ने कह

राजा बोले यही भाल सही कर पाया भाई नियम तो नियम है जो तुमको अच्छा लगे वो करो ऐसे ढील डाली गई तो सबके मैने राज्य की कोश उसकी उसमें बहुत कमी आ जाएगी इसलिए राजा बोले यही भाल सही कर आए जो अच्छा लगे वो ही तुम करो ये उपाय कर पाए कर सो पाए भाई राजकीय धन तो मिलना चाहिए

जिस उपाय से तुमको हमारा धन वापस मिलता है राजकीय धन वसूल होता है उस उपाय को करो राजपुत्र आसे तभी चांगी चढ़ायल राजपुत्र ने उस समय आकर के चांगी चढ़ायल जो गोपीनाथ आचार्य हैं, उनको खड़क के ऊपर चढ़ाने के का आदेश दिया है

अभी चढ़ाया नहीं है चढ़ाने की तैयारी हो रही है खड़क ऊपर थे तले खड़क पातल और नीचे बहुत लंबी तलवार सूली उसको ढंग से गाड़ दिया गया और ऊपर इनको पकड़ करके लाया लाया जाएगा और वहां से धक्का देकर के सूली के ऊपर डाल दिया जाएगा खड़क के ऊपर इनको डाल दिया जाएगा तो चांद चढ़ाई जाएगी

तो खड़क ऊपर पेलाई थे तले खड़क पातिल ऊपर से धक्का देने के लिए नीचे तलवार जो है उस तलवार को सूली को कस करके जमा दिया गया शून्य प्रभु कहे किचू करी प्रणय रोष राजकोड़ी दीवार राजार की दोष ये सुन करके श्री महाप्रभु कुछ प्रणय कोप करते हुए

उस व्यक्ति से बोले जिसने महाप्रभु को यह सूचना दी उस व्यक्ति से महाप्रभु कुछ गुस्सा करते हुए बोले कि देखो भाई ईमानदारी की बात तो यह है कि तुम राजकीय धन का करोगे तो राजा तो दंड देगा तुमने गमन किया राजकीय जो धन है उसको पूरा पूरा तुमको जमा करना चाहिए था तो राजी दीवार राजा का जो धन है उसको देते नहीं हो तो राजा की दोष

तो राजा का क्या दोष है राजा यदि तुमको दंड देता है तो राजा बिलासाधी खाए नहीं राजभ तुम राजा का जो टैक्स है राजा का जो धन है उसको यदि राज राजकीय खजाने में ट्रेजरी में जमा नहीं करोगे और बीच में ही उस धन को खा खा लेते हो राजा का भय तुमको है नहीं

दारी नाटिया के दिया करे नाना व्यय और वो जो धन है उस धन को तुम इधर उधर खर्च करते हो दारी नाट्या माने जो नृत्य करने वाली नारी है ऐसी वेश को उस धन को यदि तुम बांटते हो नर्तकियों को बांटते हो तो फिर करे नाना व्यय

और उस धन का ये दुरुपयोग कर रहे हो तो यही चतुर से ही करुक राज विषय तो राजधन को तुम इस प्रकार कहीं लुटा रहे हो उसका खर्च कर लिया है तो राजा को जैसा लगेगा वैसा उसके रूप में वो दंड प्रदान करेगा

यही चतुर सही ही करुक राज विषय तुमको जो अच्छा लगे वही तुम राज तो वही कर सकता है जो चतुराई से राजा के धन को राजा को समर्पित करे राजा के धन में जो हाथ न लगाए राय द्रव्य शोध पाए ता करे व्यय और राजा का जो द्रव्य है उसको वसूल कर लिया और उसे तुमने खर्च कर दिया ये उचित नहीं है

तो जो अपनी चतुरता से राजा के धन को हाथ में लगाए राजा का धन यदि किया है उसको खर्च कर दिया है तो ये तो तुम्हारा दोष है गोपीनाथ पटनायक का दोष है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था राय शोध ही पाए ताहा करे व्यय राजा के द्रव्य को कर को टैक्स को वसूल तो कर लिया और उसको ताहा करे व्यय

अपने ऊपर अपने शौकमोज में उसका तुमने व्यय कर दिया समय में महाप्रभु जब कह रहे थे इतने में ही कुछ लोग दौड़े हुए आए और ये कहने लगे कि प्रभु गोपीनाथ पट्टनायक को तो राजा ने

मंच के ऊपर चढ़ा दिया है ऊपर टीले पर और वहां से धक्का देने वाले हैं और उनके दूसरे भाई बाणीनाथ उन बानाथ पटनायक को भी कर्मचारी बांध करके ले गए हैं उनको भी धक्का दिया जाएगा और उनको भी चांद चढ़ाया जाए महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु के राजा अपना लेखाए द्रव्य ले

भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं जितना राजा का टैक्स बनता है उतना राजा लेगा इसमें क्या बात है हम बीच में क्यों आए तो राजा तो अपने हिसाब से सब वसूल करेगा ही आमी विरक्त सन्यासी, ताहे की कौरिब मैं विरक्त सन्यासी हूं मुझे राजा के बीच में जाकर के क्या करना राजा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसने बीच में

मैं अपनी टांग फंसाऊ पैर फंसाऊ इसकी क्या आवश्यकता है मैं तो बीच में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करूंगा किसी प्रकार के बीच में मैं अपनी बात को नहीं कहूंगा तो प्रभु के राजा आपन लेखाए द्रिव्य ले राजा तो जितना बनता है अपने हिसाब से लेखा के अनुसार अपने हिसाब से सारे द्रव्य को लेगा आमि बिर सं

मैं व्रत सन्यासी हूं मैं क्या करूंगा इस बीच में उसी समय तबे स्वरूप आदि प्रभुर भक्तगण उस समय श्री स्वरूप दामोदर आदि जितने भी भक्तगण थे उन साहू ने भी श्री महाप्रभु से आकर के प्रार्थना की प्रभु चरण सब कही निवेदन कि रामानंद राय गोष्ठी तो मार सब दास तुम्हारे

रामानंद राय का जितना भी परिवार है वो सब आपका दास है तोमा के उचित नहीं उदास आप इस समय बे पूरा परिवार इतनी कठिनाई में पड़ रहा है उस समय गोपीनाथ पटनायक को तो वहां पर चढ़ा दिया गया है ऊंची टीले पर और धक्का देने की तैयारी हो रही है और दूसरी ओर बाणीनाथ पटनायक

इनको भी उनके छोटे भाई को भी ले गया है उनके परिवार को भी बात करके लाया गया है और सबको चांद चढ़ाया जा रहा है इस समय आपका ऐसे उदास हो जाना वे उचित नहीं है तो तुम्हारे उचित नहीं क्षण उदास आपके लिए इस समय उदास हो जाना ये उचित बात नहीं है शुनि महाप्रभु कहे सक्रोध वचन

इस बात को सुनकर सुन करके महाप्रभु के ऊपर दबाव डाल डालने लगे सब लोग नहीं मारे आप थोड़ी सी सिफारिश कर दो तो उनके प्राण बच जाएंगे महाप्रभु क्रोध करते हुए कहने लगे कि आज्ञा दे सबे या राजस्थान है हाँ हाँ आप लोग सब आज्ञा मुझे दीजिए ये विपरीत बचन है काकू बक्रोक्ति में महाप्रभु कह रहे हैं बोल दीजिए मुझे आज्ञा दीजिए अब मैं राजा के स्थान पर चल करके जाऊ

बहुत बढ़िया सन्यास धर्म का मेरा दरबार होगा सन्यासी के लिए कहा गया है कि वो राजा का दर्शन नहीं करे आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए अब मैं राजा के पास में सिफारिश करने के लिए राज दरबार में स्वयं चल करके आऊंगा तुम तो सवार यही मत राजा ठाही आया तुम लोगों का यही मत है क्या की मैं राजा के पास में जाऊं और कौड़ी मांग लई मुई आंचल पाती

और मैं राजा के सामने आंचल पातिया अपने अंचल को फैला करके और उसे धन पैसा मांग करके लाऊं कोई मांग लई लमुई आंचल पातिया कोई मांग करके मैंने धन मांग करके उनसे धन पैसा मांग लाऊं पांच गंडार पात्र है सन्यासी ब्राह्मण

छ गंडार पात्र हो इनकी कीमत क्या है राजा के सामने हम लोग तो बहुत छोटे से हैं ब्राह्मण और सन्यासी राजा के सामने उनकी क्या कीमत हमको मांगे ले केन्द्र दिवे दु लक्ष्य कहाण काह, दो लक्ष्य कहाण मुद्रा ये हमको मांग करके कौन देगा

मांगने भी जाएंगे तो सन्यासी को भीग को दी जाएगी ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाएगी केवल पांच घंटा इससे ज्यादा कोई हमको देने वाला है नहीं इसलिए कौन हमको इतना धन दे देगा बाद में दो लाख घंटे की है तो हमको बीस कौड़ी से ज्यादा कोई देगा नहीं और तुम इतनी बड़ी बात कर रहे हो तो

दो लाख हमारे हम मांगने भी जाएं तब भी मुझे आशा नहीं है कि कोई हमको पांच घंटा से भी ज्यादा बीस कौड़ियों से भी ज्यादा कुछ और देगा इसे ज्यादा हम मांग करके भी ला नहीं सकते हैं हेन काले आलोक आयल धाइला इसी बीच में कुछ लोग और दौड़ करके आए और कह रहे हैं

खडकों पर गोपीनाथ है दीती छे डाड़िया और इस समय गोपीनाथ को राजकर्मारी राजकन कर्म, कर्मचारी तलवार के ऊपर सूली के ऊपर चढ़ा रहे हैं खड के ऊपर दीते छे डालिया अब डालने ही डाले हैं देर डाल रहे हैं सुन प्रभु ग्रह प्रभु के करे अनुराय इस बात को सुनकर के प्रभु के जितने भी भक्तगण है वे सब

प्रभु से अनुनय करने लगे प्रभु कहे आमी भिक्षुक आमा है हाँ महाप्रभु कह रहे भाई मेरे, में तो मेरे पास में होता तो भिक्षुक हूं दे देता पर तो मैं तो भिक्षुक सन्यासी हूं मेरे पास में तो कुछ है नहीं तो मेरे पास में कुछ है नहीं मैं विरक्त कहां से उनकी रक्षा करू तो

आपको यदि उनकी रक्षा करनी है तार रक्षा यदि करी तेज मंग तुम गोपीनाथ पटनायक, वाणीनाथ पटनायक, उनके परिवार इनकी रक्षा करना चाहते हो विशेष रूप से गोपीनाथ पटनायक की यदि रक्षा करना चाहते हो तो सब मिले जाना जगन्नाथ के चरण तो मेरे पास में काय को आए हो भैया

जाकर के जगन्नाथ चरण में प्रार्थना करो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो मेरे रक्षा करेंगे मैं तो एक विरक्त मेरे पास में तो कुछ है, है नहीं तो मैं कैसे रक्षा करूंगा ईश्वर जगन्नाथ यारे हाथे सर्व अर्थ, श्री जगन्नाथ ईश्वर हैं, उनके हाथ में सारी वस्तुएं विराजमान हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा को समर्थ

बेकर्तुम अकर्तुम अन्यथा करतुम कर सर्व समर्थ होकर के बेराजमान है वे ही जो हो रहा है उसको न होने दें जो नहीं हो रहा है उसको हो जाने दें जो होने वाला है उसको वैसा ना हो करके किसी अन्य प्रकार से उसको परिवर्तित कर तो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम वे सब कार्यों में पूरी तरह से समर्थ है

हा यदि महाप्रभु इतक हहिल हरिचंदन पात्र राजार कोहिल। श्री सब लोग ऐसे कह रहे हैं श्री प्रभु कितने ये बच्चन कहे और उधर हरिचंदन नाम करके एक राजकीय कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उन्होंने जाकर के श्री प्रताप रुद्र महाराज से कहा

कि गोपीनाथ पटना नायक सेवक तुम सेवक प्राण व्यवहार इधर हरिचंदन जो है वो हरिचंदन ने राजा से जाकर के कहा प्रताप रुद्र महाराज से कहा कि महाराज गोपीनाथ पट्टनायक आपके सेवक है और सेवक को इस तरह से प्राणंड देना ये उचित नहीं है

जो राजकीय अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इधर वो एकदम शुद्ध नहीं रह सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर ऊंचा नीचा हो ही जाता है इसलिए सेवक को प्राधंड देना ये उचित व्यवहार नहीं है विशेष तहार खाई कोड़ी बाकी हो विशेष रूप से आपका

बहुत धन लेना बाकी है वो कह भी रहा है कि विशेषाई कौड़ी बाकी हो ये माना कि उसके पास में बहुत सारा धन आपका बाकी है उसने जमा नहीं किया है कोष में राजकी कोष में प्राण लेते कि लाभ निज धन क्षय उसके यदि आपने प्राण ले लिए तो कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं

व्यक्ति मर जाएगा डंडे दे दिया इसका मतलब है आपका पैसा तो डूबी गया क्योंकि एक डंडे के लिए दो डंडे तो दिए नहीं जा सकते हैं एक सामान्य कानून का नियम है कि एक डंडे के लिए दो पनिशमेंट नहीं दिए जा सकते हैं एक ही पनिशमेंट दिया जाएगा तो उसके प्राण ले लिए तो आपके धन के हानि और हो जाएगी यथार्थ घोड़ा ले हो ये बाकी हो है हमें

मैं आपका पक्ष लेना है न गोपीनाथ पटनायक का पक्ष लेना है हम तो सही सही कह रहे हैं कि घोड़े का जितना वास्तविक मूल्य है बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य के अनुसार आप उनके घोड़ों को ले लिए घोड़ा लेने के लिए देने के लिए तैयार है घोड़े लाकर के उन्होंने राज दरबार में बांध भी दिए हैं राजदरबार दरबार द्वार के ऊपर बांध भी दिए हैं तो आप उन घोड़ों का ठीक ठीक

वैल्यूएशन कीजिए उनका ठीक ठीक मूल्य लगाइए और जो वैल्यूएशन आए उसके हिसाब से अपना पैसा ले करके उनको छोड़ दीजिए so, सो हो यथार्थ मूल घोड़ा ले हो ये वह बाकी हितना आपका धन है उतना आप घोड़े को ले लीजिए क्रम क्रमे, क्रमे दिव्य व्यर्थ प्राण के लॉय बाद के इन घोड़ों के, के बाद में भी कुछ रह जाता है

तो कर्म कम करके गोपीनाथ पटनायक उस पैसे को भी जमा कराएंगे ऐसा नहीं है भे कह रहे हैं कि मैं उस पैसे को किसी दूसरी तरह से भी जमा कर दूंगा व्यर्थ प्राण अपने ही एक नश्वस्त कर्मचारी के प्राणों को आप क्यों ले रहे हो ये उचित नहीं है राजा कहे यही बात आम नहीं जाने प्राण केने दिव्यार द्रिव्य चाहे आमी

राजा कड़क कर करके बोले कि ये सब बातें मैं नहीं जानता हूं मेरा तो जितना पैसा बनता है जितना बाकी रह गया है वो पैसा मुझे दे, दे मैं उनको छोड़ दूंगा हम तो चाह रहे हैं बात खत्म हो गई बात बन जाएगी तब तो तो यही बात नहीं जानी राजा कह यही बात आमी नहीं जानी राजा कह रहे इस बात को मैं मुझे पता नहीं है

के प्राण के लिए जा रहे हैं प्राण के नहीं निव्य चाह आमी मुझे तो अपने पैसे से मतलब है तुम यही कर यही सर्व समाधान इस समय हरिचंदन तुम जल्दी से जाओ भाई हमारा पैसा हम नहीं छोड़ेंगे जितना राजकीय पैसा है सरकारी पैसा वो जमा कर दे तुम जाओ जैसे समाधान हो उसके प्राण बच सकते हो और पैसा हमारा मिल हो तो पैसा करो

तुम जाकर के सब समाधान करो ये दृव्य आई से आर रहे तार प्राण हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है राजा ने आद आदेश दिया कि हमारा भी, भी मिल जाना चाहिए और उनके प्राण रहें तो बहुत अच्छी बात है दिव्य नहीं मिलेगा तब तो दंड मिलेगा ही मिलेगा हमारा पैसा यदि उन्होंने जमा नहीं किया ट्रेजरी में खजाने में तो फिर उनको दंड मिलेगा ही मिलेगा

तबे हरिचंदन आश जानित जनारे कहिल चंगे हरित गोपीनाथे शीघ्र नामबाइल उसी समय राजा के आदेश को राजकुमार को उन्होंने सुनाया तभी हरिचंदन आस हरिचंदन दोबारा तुरंत ही आए और जनारे कहिल और उस समय जो राजकुमार था बड़ा राजकुमार बड़ा जनय उससे कहा

कि चांगे ते गोपीनाथ के राजा ने यह आदेश दिया है कि पैसा जो है वो वसूल हो जाए यदि प्राण नहीं जाए तो बहुत अच्छी बात आ रहे प्राण पैसा हमारा वसूल हो जाए और प्राण भी गोपीनाथ पट्टनायक के बने रहें ऐसा कोई उपाय करो राहसा निकालो राजा के आदेश को जिस समय सुनाया उस समय चांगे हरित गोपीनाथ शीघ्रामबाए सूर्य के ऊपर

उनको जो चाहा गया था उससे गोपीनाथ आचार्य को गोपीनाथ पटनायक को जल्दी से नाम जल्दी से उतार लिया गया और उतार करके कहा कि गोपीनाथ दिव्य राजा मांगे राजा को अपना पैसा चाहिए जितना उसका द्रिव्य है वो राजा मांग रहा है उपाय पूछे उसने

उपाय पूछा है और राजा को पैसा चाहिए उसे कैसे देना चाहिए कैसे दोगे यह हमको बताओ जब यह कहा तो गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया कि यथार्थ मूल्य घोड़ा ले मेरे घोड़ों का जो वास्तविक बाजार में मूल्य है उस बाजार मूल्य के अनुसार मेरे घोड़ों की कीमत लगा दीजिए

इसके लिए मैं त्याग बाकी का जितना भी धन है वो बचता है, कुछ और भी धन रह जाता है तो उसको मैं सबको धीरे धीरे चुकता कर दूंगा मैं वचन देता हूं तो यथार्थ मूल्य गोवा ले यथार्थ लगा करके मेरे बारह गुणों को आप ले लो तेहो तो कहिल उन्होंने कहा

क्रम क्रम में दिव्य सब आर्यत यी बाकी जो कुछ भी बच जाएगा उसको मैं क्रम क्रम दे दूंगा अभी प्राण ले कि बलित पारी बिना विचार के राजपुत्र तो मेरे प्राण लेना चाहता है मैं उससे क्या कहूं तो राजकुमार से मैं कुछ कह नहीं सकता हूं परंतु तो वो बिना बात के मेरे प्राण लेना चाहता है ऐसा कहा

यथार्थ मूल्य करी तबे सब घोड़ा ली उस समय हरिचंदन ने चार आदमियों को बुला करके जो वैल्यू करने वाले हैं वैल्यूअर्स उनको बुला करके और उस उन घोड़ों की वैल्यूएशन कराया घोड़ों का जो कीमत है वो कीमत निकलवाई तो हरिचंद यथार्थ मूल्य सब घोड़ों का लिया और बाद बाकी का जो पैसा बचा

उसकी इन्होंने किस्त बना दी इस तरह से उनको तुम शेष मूल जो है वो इतने समय में तुम जमा करा दो। तो यथार्थ मूल सब घोड़ा लाई आ दिव्य मुद्दी थी करी घरे पठाई और बाद बाकी का जो धन बचा उसकी मुद्दत बना करके उसकी किस्त बना करके म्याद बना करके इनको घर भेज दिया

था प्रभु से ही मनुष्य प्रश्न कैल इधर श्री प्रभु उन लोगों से पूछ रहे हैं जो आदमी आया था कि बाीनाथ की कोरे ये बांधिया अनिल कि जब राजकर्मचारी सिपाही बाणीनाथ को बात करके ले रहे ला रहे थे तब बाणीनाथ को वाणीनाथ क्या कर रहे थे प्रभु ने पूछा

उस समय कह रहे हैं उस आदमी ने सूचना दी महाप्रभु को कि कहे बाणीनाथ निर्भय लय कृष्ण नाम से कवे उस सूचना देने वाले आदमी ने जो सूचना दे रहा था महाप्रभु को उसने महाप्रभु से कहा कि बाणीनाथ निर्भय होकर के हो कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहे अविश्राम वे केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण

यही अभिराम होकर के निरंतर निरंतर हरे कृष्ण नाम भगवान के नाम का हरि कृष्ण के नाम का ही उच्चारण कर रहे थे कि हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो हे हरी हे कृष्ण मेरी रक्षा करो रक्षा करो। ऐसे अविश्राम मैंने बिना रोके हुए वे कह रहे थे संख्या लागे दो दुई हाथे

अंगुलीते लेखा सहस्त्र पूर्ण हईले अंगे काटे रेखा ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और समझा के लिए अपनी उंगलियों पर गिनते जा रहे हैं हजार पूर्ण होने पर वे अपने शरीर के ऊपर ये कोई रेखा खींच देते हैं ये बात

शास्त्र आदि पूर्ण जब शास्त्र हजार आदि पूर्ण हो जाए तो वे अंगे काटे रेखा शरीर के ऊपर रेखा खींच देते हैं इसे पता लगता है कि हरि नाम संकीर्तन संख्यापूर्वक ही करने की पुरानी रीति थी कलयुग में फिर वो कहीं शिथिलता आ गई उसमें पुरानी रीति संख्यापूर्वक नाम करने की ही थी ये बात सुनकर के महाप्रभु को परम आनंद की प्राप्ति हुई

शून्य महाप्रभु हर परम आनंद के बूझते पारे गौरे कृपा छंद बंद श्री महाप्रभु की कृपा की जो पद्धति है उस पद्धति को कौन जान सकता है अर्थात बाहर से तो उदासीनता दिखा रहे हैं गोविंदनाथ पटनायक के प्रति और भीतर से प्रेरणा करा करके

हरिचंदन को ये भेज रहे हैं और हरिचंदन के माध्यम से उनके प्राणों की रक्षा भी कर रहे थे कृपा मैं होकर के हो उन्होंने स्वयं तो अपने सन्यास धर्म की मर्यादा की रक्षा रखी और ये दिखाया कि सन्यासी तो विरक्त है सबसे वो अलग है परंतु भीतर से

आप श्री गोपीनाथ पटनायक उनकी रक्षा करते हुए विराजमान हेन काले काशी मिश्र आएला प्रभु स्थाने इसी समय काशी मिश्र महाप्रभु के स्थान पर आए और प्रभु तारे कहे किचू सुग वचने और उन्होंने प्रभु ने उस समय उद्भिव चित्त होकर के

काशी मिश्र से ये कहा कि थे नारी आमी याव अलाल नाथ कि काशी मिश्र अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा गुल पर मैं यहां पर गंभीर में अब मैं नहीं रहूंगा तो यहा थे नारी मैं अब यहां पर नहीं रहूंगा याव अलाल नाथ अब तो मैं अलाल नाथ चला जाऊंगा

ना, ना, उपद्रव ना पाए यहां पर बड़े उपद्रव हो रहे हैं मुझे सोने भी नहीं देते कभी कोई आकर के करता है मैं किस किस के करने के लिए जाऊं इसलिए अब मैं यहां नहीं रहूंगा अब मैं इस स्थान को छोड़कर के गंभीरा को छोड़कर के अलाल नाथ चला जाऊंगा क्योंकि

भवानंद रायर गोष्ठी करे राज विषय कि भवानंद का परिवार राज कर्मचारी है और वो राज कर्मचारी होकर के करे राज विषय ये राजा का कर्मचारी है और नाना प्रकार करे राज्य व्यय और ये राय द्रव्य में गवन करते हुए उसका व्यय कर देते हैं अनेक प्रकार से राजार की राजा की दोष राजा द्रव्य दिव्य चाय

राजा का कोई दोष नहीं है राजा तो अपने द्रव्य को चाहेगा दीते नारी द्रव्य आमारे जाना है जब राजा उन्हें दंडित करना चाहता है तो वे लोग मुझसे दंड की बात कहलवाते हैं इससे मुझे अशांति होती है वे लोग अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते नहीं है राजद्रव्य में गवन करते हैं और ऐसी स्थिति में दीते नारी द्रव्य जब

नहीं देते हैं अदा नहीं करते हैं तो राजा दंड जाना है राजा उनको दंड देना चाहता है तो यहां पर आकर के रोते हैं मुझे अशांति होती है यह उचित नहीं राज गोपीनाथ यदि चांगे चढ़ायल चार बार लोग आसे आमा जनायल देख लो देख लो महाप्रभु कह रहे हैं कि जब गोपीनाथ को राजा

सूली के ऊपर चढ़ाना चाह रहे थे उस समय चार बार लोगों ने आकर के मुझसे ये कहा कि आप सिफारिश करो भिक्षुक संजन ए बासी मैं भिक्षुक सन्यासी हूं निर्जन में रहने वाला आमा के दुख देन। मुझे दुख कहीं आसी मुझे दुख देने के लिए ये लोग अपने दुख को आ करके मुझसे कहते हैं और मुझे इस प्रकार से दुख देते हैं

आज सारे जगन्नाथ कौल रक्षा आज तो उनकी जगन्नाथ ने रक्षा कर ली रक्षा तो महाप्रभु ने पद कह रहे जगन्नाथ ने रक्षा कर ली महाप्रभु अपनी अपने लिए श्रेणी लेते हैं जगन्नाथ को श्रेणी रहे हैं बोले आज जगन्नाथ ने उनकी रक्षा कर ली काली के राखवे यदि ना दीवे राजधन अभी तो बात ही बात पूरी नहीं हुई है कुछ धन दिया गया है बारह घोड़े

मात्र उनकी कीमत लगाई गई है आगे यदि वो धन नहीं देगा तो फिर क्या होगा कल के राखवे पटना कौन रक्षा करेगा विषयी वार्ता सुनी क्षुब्ध हो मन ऐसे विषय जनों की वार्ता सुन करके मेरे मन में बहुत क्षु क्षोभ होता है ताे आमार ना ही प्रयोजन इसलिए

अब मेरा यहां रहने का कोई मतलब नहीं है मैं अब यहां पर नहीं रहूंगा काशी मित्र एकदम दुखी हो गए काशी मिश्र मिश्र ने महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और कह रहे हैं कि तुम के इन यही बातें क्षोभ कर मन के इन सब बातों से आप क्यों क्षोभित होते हैं संन्यासी विरक्त तो मार काल सौन्य सम्बन्ध भाई मैं जानता हूं आप सन्यासी हैं विरक्त हैं

आपका किसी से भी संबंध नहीं है आप सब कुछ छोड़ करके आए हैं सब से विरक्त होकर के विराजमान हैं, व्यवहार लागे तो मजे से ज्ञान अंध। जो के लिए के हमें महाप्रभु से संबंध रखने से हमारे व्यवहार में कुछ लाभ हो जाएगा वो ज्ञान अंध है उसको ज्ञान है ही नहीं वो मूर्ख है अर्थात आपके चरणों का आश्रय लौकिक व्यवहार के लिए नहीं करना चाहिए

आपके चरणों का आश्रय एक सिद्धांत निरूपण कर दिया कि महाप्रभु के चरणों का आश्रय कृष्ण प्रेम के लिए करना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो इसके लिए महाप्रभु के चरणों का आश्रय करना चाहिए व्यवहार की सिद्धि हो जाए व्यवहार लागे तोमा भजे से ज्ञान अंध जो व्यवहार के लिए तुम्हारी आराधना करे वो तो ज्ञान अंध है तोमार भजन फल तो माते प्रेम धन क्या संदर्भ

ये चैतन चरितम की एक अद्भुत विशेषता है महाप्रभु के पूरे चरित्र की एक विशेषता है कि कोई घटना घटती है है उसके आधार पर भजन के लिए जो उपयोगी जीवन पद्धति रहनी उसकी शिक्षा श्रीमंत महाप्रभु का पग पग पर श्रीमंत महाप्रभु की चरित्र से कोई न कोई शिक्षा मिल जाएगी तो अद्भुत श्रीमंत महाप्रभु का चरित्र

चरित्र पर महाप्रभु के भी सत्य हैं और उनका आचरण भी सत्य है आचरण भी भजन के लिए कोई उपयोगी वस्तु तो आ जाती है लीला केवल लीला गायन के लिए नहीं है आनंद के लिए नहीं है बल्कि वह भजन मार्ग की शिक्षा देने में भी बड़ी उपयोगी है रहने के लिए भी

तो यहां पर काशी यही कह रहे हैं कि तोमार भजन फल तो माते प्रेम धन आपके प्रेम का फल यही है कि आपसे प्रेम धन मिले आपके भजन का फल विषय लागे तोमारे भजे से मूर्ख जन जो व्यक्ति विषयों को प्राप्त करने के लिए आपका भजन करे वो तो मूर्ख है तोमार लागे रामानंद राज त्याग कई आहा आपके लिए श्री रामानंद ने राज्य का त्याग कर दिया

आपके लिए सनातन ने विषयों का त्याग कर दिया तो लिए ही श्री रघुनाथ दास ने संपूर्ण वैभव को छोड़कर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी पूरी जमींदारी को छोड़कर के आपके पास में आ गए एथाव पिता विषय पठाए और यहां भी जब वे रघुनाथ दास आ गए तो उनके पिता ने

बहुत सा धन भेजा परंतु तो उन्होंने उस धन का उपयोग नहीं किया उस धन का कुछ दिन उपयोग करते रहे वे महाप्रभु को भिक्षा कराने में स्वयं सिंहपोर के ऊपर जाकर के भिक्षा मांग मांगते रहे कभी क्षेत्र में जाकर के भिक्षा मांगते रहे और अंत में पिता के धन को उन्होंने यो ही वैष्णव में बांट दिया उस धन का अपने लिए कभी भी उपयोग नहीं किया

तोमार चरण कृपा हरिया छत्र करे आपके चरण की कृपा श्री रघुनाथ दास के ऊपर ऐसी आई कि वे क्षेत्र में जाकर के मांग करके खा लेते हैं पान तो विषयों का स्पर्श नहीं कर रहे हैं और यदि कोई विषयों का स्पर्श करे और विषयों के स्पर्श के लिए आपकी भाव आपका भजन करे

तो उचित नहीं है उसको बिल्कुल ज्ञान अंधी कहा जाएगा वह कभी भी श्रेष्ठ नहीं है तो इस प्रकार ये प्रदान किया कि महाप्रभु उनकी आराधना करके प्रेम धन को ही विशेष रूप से मांगना चाहिए महाप्रभु की आराधना से संसार के सुखों को मांगना यह कहीं मूर्खता ही है महाप्रभु का आराधन

श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए महाप्रभु का आराधन करना चाहिए निताय गौर हरिव गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय

नेताय गौर हरिबो हरि श्राज विकोम वन बुधवार अगर इफ वी कम ऑन वेडनेसडे या सर

I went to Fiji. I went to the southernmost part of the island. I went to the southernmost part of the island.

I think next time yeah

Oh, I'm so tired of this life